यह एसके म्यूजिक द्वारा रिलीज की गई है यह निर्माता निर्देशक संदीप तिवारी द्वारा प्रस्तुत की गई है यह व्रत कथा श्री वीरेंद्र मिश्रा द्वारा सुनाई गई है श्री जजमेंजन ने वैश्यपायन से पूछा कि दुरात्मा दुर्योधन द्वारा कपट पूर्वक बुआ से प्राप्त पांडव लोग वनवास के लिए भेजे गए तो जंगल में जाकर उन्होंने क्या किया वशिष्ठ पायन जी ने बोले हे जन्मजय सुनो वे पांडु के पुत्र पांडव लोग अत्यंत दुख सागर में डूबे हुए वनवास के लिए घोर जंगल में जाकर दुख और चिंता से चिंतित हो गए बन में रहने बनके फल-फूल खाकर पृथ्वी तल पे शयन करते हुए केला और भोजपत्र का वस्त्र पहनकर यह दुख के दिन काटने लगे राजकन्या सुख को भोगने वाले पतिव्रता धर्म को पाल कजगाम की द्रौपदी पतिवारी के साथ बंधक हो गई यह जिस स्थान में द्रौपदी सहित पांडव लोग बची गई थी वहां पर भी ब्रह्म देवता कपूर 88000 लोगों जाप जानकारी महाराज युधिष्ठिर अत्यंत चिंता से घबरा उठे कि इन महात्मोओं के भोजन के लिए क्या प्रणोद करें जब रिलीज की गई इंडस्ट्री को यह चिंता हुई कि भुजनाथ का क्या उद्योग करें तो मुख्य चेष्टाmlin किए हुए स्वामी इंडस्ट्री को देखकर द्रौपदी अत्यंत दुख से रिलीज की गई है उसी क्षण द्रौपदी नि पुरोहित महाराज धर्म के पवित्र आसन पर बैठाकर अदृश्यता पूर्वक नमस्कार करके नत्रों में आंसू भर कर कुल धर्म रक्षक द्रौपदी द्वारा प्रेम पूर्वक गदगद से बोली हे धौम्य हे मिश्रा द्वारा हे धौम्य हे महाभाग इन दुखित पांडु पुत्रों को देखो यह श्रीमान निर्देशक संदीप इनकी दुख को देखकर क्या आपका हृदय द्रवित नहीं होता दुख नाषाड मिश्रा द्वारा कोई व्रत मुझसे कहिए जिस सेन का क्लेश शांत हो यह थोड़े ही बायसी यह तिवारी द्वारा प्रस्तुत था श्री वीरेंद्र मिश्रा द्वारा, द्वारा यह बाची गई है प्रिय श्री वीरेंद्र मिश्रा द्वारा मृत्यु को देने वाला प्रत्यय किससे हमारे स्वामी पृथ्वी तल में सुखी हुए जिससे शत्रु का नाश होवे जिन राजलक्ष्मी मिश्रा द्वारा बाची वापस मिले और इस समय हमारे यहां आए हुए ब्राह्मणों को दुग्धपान करने को मिल जाए यह महाभाग यह छ हे महाविभव श्री ऐसा कोई उपाय वरण कीजिए या एसके म्यूजिक द्रौपदी की यह वचन सुनकर वैशंपायन जी पंडित तिवारी जन निजेंद्र जी से कहते हैं यज्ञ ब्राह्मणों में श्रेष्ठ महाराज रण मिश्रा द्वारा धूम जी प्रसन्न होकर एसके म्यूजिक द्वारा भूत मार्ग ध्यान स्थित होकर द्रौपदी से बोले हे पांचाल पुत्री एक उत्तम व्रत को सुनो स्त्री व्रत को पूर्व समय में नाग कन्या के उपदेश से सुकन्या ने किया था हे महाभागे स्त्रियों के साथ तुम अनेक विघ्नों को शांत करने वाले रवि अष्टिव्रत करो द्रौपदी बोली हे विप्र आप का कहा हुआ व्रत कैसा है उसकी विधि क्या है उस व्रत में किसका पूजन किया जाता है वह नाग कन्या कौन थी और किस हेतु उसने इस उत्तम व्रत को, दिवर्त को किया था हे महाभाग वह कन्या द्वारा अत्य आश्रय रूपी व्रत को करने वाली कौन थी हे शरणागत वत्सल मेरे इस संशय का आप निवारण कीजिए इस भांति द्रौपदी के प्रश्नों को सुनकर धम्म जी बोले श्री विरेंद्र देवी सत्ययुग में एक द्वारा शर्यात नामक राजा थे जिनकी एक हजार इस्तिर्या थी जिन से एक ही कन्या उत्पन हुई थी उस राजा के कन्या को छोड़कर दूसरी संतान नह होने के करण उह कन्या अतियंत प्रिय थी और उह पिता के घर में वृध्धि को प्राप्त होने लगी इस समय के पश्चात बची गई वह कन्या चंद्रवत्मुख गई है कमलवत निर्देशक और कुम अस्तनी था होती था हुई युवा अवस्था को प्राप्त था बाल्यावस्था से ही चंचला वह कन्या पिता को प्राण के समान थी निर्माण और उस के सदस्य दूसरी ऐसी कोई कन्या ने थी जिसको हमने देखा इससे उस कन्या का नाम सुकन्या पड़ा एक समय राजा सरियादी मृगया मृग का शिकार करने के लिए वन में गए श्री वीरेंद्र मिश्रा मंत्री सेना बड़े-बड़े योद्धा और पुरोहितों को लेकर घोर जंगल में चले गए शिकार खेलने के निमित्त राजा को जंगल में वास करते हुए 10 दिन व्यतीत हो गए राजा शरियत दिन में शिकार खेलकर रात्रि में स्त्रियों के साथ क्रीड़ा करते, करते हुए जंगल में रहने लगे एक समय श्री विरेंद्र सखियों के साथ सुकन्या यह छप कथा श्री विरेंद्र मिश्रा द्वारा बाची गई है यह एसके म्यूजिक द्वारा रिलीज की गई है यह छप निर्माता निर्देशक संजीव तिवारी द्वारा परस्थित की गई है एसके फूल लेने के निमित जंगल में गई वहां पर चैमन मुनि का स्थान था सुकन्या मुनि की देह में भिमक लगी देखकर क्या देखती है कि मिट्टी के मध्य में मुनि के दोनों नेत्र जुगनुओं की भात चमक रहे हैं उसने विस्मित होकर उसकी दोनों आंखें खोल दी तब तो मुनि के नेत्रों से रुधिर की धारा बहने लगी और वह माता निर्देश चकोराची सुकन्या फूलों को लेकर सखियों के साथ व्रत कथा दिल को श्री विग्रह द्वारा चैवन मुनि के नेत्र सुकन्या द्वारा जो फोड़ दिए गए इससे राजा और सेना का मल मूत्र आदि सब बंद हो गया और सभी श्री विग्रह का करने लगे जब 3 दिन और रात्रि व्यतीत हो गई तो व्याकुल होकर अपनी पुरोहित श्री राजा ने पूछा हे मुनि सत्यम यह छ किस हेतु हमारा मल मूत्र बंद हो गया स्व द्वारा दिव्य दृष्टि से देखकर ने बताया संदीप पुरोहित जी बोले हे राजन यह भार्गववंशी चयन नामक ऋषि द्वारा यह एसके म्यूजिक द्वारा रिलीज की गई है यह निर्माता निर्देशक संगीत तिवारी द्वारा प्रस्तुत की गई है इसी वन में कठोर तपस्या कर रहे हैं जिनके शरीर में दीमक लगकर मांस खा गए हैं तथा यह हड्डी मात्र मिट्टी से लिपटी है हे राजन आपकी कन्या ने अज्ञानतावश महाराज के दोनों नेत्र कांटों से फोड़ दिए जिससे यह तिवारि द्वारा उन्हीं के क्रोध से यह कष्ट उपसृप्त था उन्हीं के क्रोध से यह कष्ट उपस्थित हुआ है हीराजन आप उनको प्रसन्न कीजिए और अपनी कन्या उन्हें दे दीजिए कन्यादान से वह मुनि चेमन जी प्रसन्न हो जाएंगे यह पुरोहित के वचन सुनकर रिलीव की गई है राजा शर्याति सुकन्या को साथ लेकर ऋषि के पास गए और जल छोड़ने पर हड्डी मात्र के दर्शन के म्यूजिक द्वारा रिलीज किए नेत्रहीन ऋषि को देखकर राजा बोले हे प्रभु मेरी कन्या से अनजान में अपराध हुआ है जिससे आपके ये नेत्र फूट गए हैं हे मुनिवर आपकी सेवा के हेतु हम अपनी कन्या आपको देते हैं जिससे आपको कृष्ण बचेंगे राजा के वचन सुनकर यह एसके म्यूजिक द्वारा रिलीज की गई है यह निर्माता निर्देशक संदीप तिवारी द्वारा प्रस्तुत की गई यह फिल्म ऋषि जी द्वारा बड़ी प्रसन्न हुई उसी समय राजा शर्याद ने सुकन्या को ऋषि के, के लिए दान कर दिया राजा से कन्या पाकर यह छमुनी अति प्रसन्न हुए और उनका क्रोध शांत हो गया तब राजा को मल मूत्र हुआ और सेना सहित प्रसन्नचित्त राजा अपने देश को वापस आ गए कथा वसुकन्या द्वारा नेत्रहीन चेवनजी की सेवा करने लगी वसुकन्या कार्तिक मास में एक दिन जल के हेतु पुष्प करड़ी यानी कि छोटे से तालाब में गई श्री वीरेंद्र मिश्रा वहां पर उसने अनेक आभूषणों से युक्त नाग कन्या को देखा श्री कश्यप जी के यज्ञ मंडल में सूर्य भगवान का पूजन करते हुए नाग कन्या को देखकर सुकन्या धीरे से श्री विरेंद्र मिश्रा के पास जाती है और पूछती है यह महाभागे निर्माता निर्देशक क्या कर रही हो यहां पर प्रस्तुत की गई किस कारण से आई हो सुकन्या के श्री विरेंद्र मिश्रा को सुनकर नाग कन्या बोली हे साध्वी मैं नाग कन्या हूं व्रत धारण कर, कर। कश्यप जी की यज्ञार्थ यहां आई हूं श्री विरेंद्र कन्या बोली बच्चेगी इस व्रत का और पूजा का क्या प्रभाव है क्या फल है संदीप तिवारी पूजा की विधि क्या है किस महीने और किस तिथि को यह मिश्रा द्वारा उत्तम व्रत किया जाता है नाग कन्या ने कहा कार्तिक शुक्ल पक्षी को सप्तमी युक्त होने पर सर्व मनोरथ सिद्धि के लिए यह व्रत किया जाता है श्री वीरेंद्र व्रती को चाहिए कि पंचमी के दिन नियम से व्रत को धारण करें सायंकाल में खीर का भोजन करके पृथ्वी भस्मी छट के दिन निर्व्रत रहें बचेंगे दिन में चार रंगों से सुशोभित मंडप में सूर्यनारायण का पूजन करें और रात्रि में यह जागरण करें यह छट श्री बिरंद कथा द्वारा श्री बिरंद मिश्रा द्वारा बाची गई है अनेक प्रकार के फल और पकवान आदि का नैवेद्य और सूर्यनारायण की पितृ के लिए गीत वाद्य आदि से श्री बिरंद का बजाकर उत्सव मनाएं जब तक सूर्यनारायण का दर्शन ना होवे तब तक संधि पत्र धारण किए रहे प्रातः काल यह छट सत्वनी श्री नारायण के दर्शन करके अर्ध देवी दूध नारियल कादिफल पुष्ट चंदन से 12 नाम शूर के हैं उन्हीं नामों का उच्चारण करते हुए और प्रत्येक नाम से दंडवत प्रणाम करते हुए अर्ध देवी जगत के संता जगत के नेत्र जगत के उत्पत्ति पालन नाश के हेतु त्रिगुण रूप त्रिआत्मा ब्रह्मा विष्णु शिवो सुरीनारायण को नमस्कार है इस प्रकार इस वृत्ति करने से सूर्य नारायण महाघोर कष्ट को दूर करके मनवांछित फल देते हैं ए सुव्रते हमने यह रही पुष्टि वृत्ति तुमसे कहा श्री धैम जी ने कहा हे द्रौपदी नाग कन्या के इस वचन को सुनकर सुकन्या ने इस्कोत्तम वृत्त को किया इसी वृत्त के प्रभाव से चैमन महाराज के नेत्र पुनः पूर्ववत हो गए ऋषि चैवन जी का शरीर द्वारे द्वारे निरोग हो गया और सुकन्या के साथ लक्ष्मी नारायण की भांति राजयुक्त होकर सुख भोगने लगे जैसे ही पांचाल नंदिनी तुम भी इस उत्तम वृत्त को करो किसी वृत्त के प्रभाव से तुम्हारे पति पुनः तथा राजलक्ष्मी को पाएंगे बची गई और निसंदेह तुम्हारा कल्याण होगा तद्रोपति ने धौम्य महाराज की आज्ञा से यह यथाविद व्रत किया तो युधिष्ठिर जी ने अतिथि रूप में आए हुए ब्राह्मणों को भोजन देकर प्रणाम किया क्षंपायन जी ने कहा हे जन्मजय धौम्य जी से इस उत्तम व्रत को जानकर द्रौपदी ने किया और इसी व्रत के प्रभाव से द्रौपदी पांडवों सहित पूजी गई राजलक्ष्मी को प्राप्त हुई जो कोई स्त्री इस पुनीत व्रत को करेगी उसके समस्त पाप नाश होकर सुकन्या के भांति पति सहित सुख को पावेगी इस व्रत का उद्यापन करें विधि विधान से प्रत्येक वर्ष व्रत करते हुए कथा को सुने ब्राह्मणों को दक्षिणा देवे तुन का मनोरथ अवश्य ही सिद्ध होता है जो कोई श्री वृहत् पित्री युक्ति इस कथा को सुनता है उसको पुत्र पौत्र धन संपत्ति तथा अक्षय सुख मिलता है इस बात कथा को सुनकर सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य कर नमस्कार करते हुए श्रोता जिन जिन घर को जावे यह सूर्य देव का व्रत इसमें केले हरी पत्तेदार काली सब्जी गन्ना गाजर घी का दिया रोली चंदन जल धूप पत्ती और अन्य श्रीग्रंथि सामग्री यह छठी माता जी को इस के मिलने का इसी घर में सुख शांति धन धानने का आगमन होता है यह छठ व्रत कथा श्री विरेन मिश्रा द्वारा श्री बाजीगी द्वारा यह एसके म्यूजिक द्वारा रिलीज की गई है यह निर्माता निर्देशक संदीप तिवारी द्वारा प्रस्तुत की गई है यह छठ व्रत कथा श्री विरेन मिश्रा द्वारा विरेन मिश्रा द्वारा बाची गई है